तत्व चिंतामढ़ी भगवान क्या है स्वप्न में आंख कान नाक वगैरह न होने पर भी अंतकरण स्वयं सब क्रियाओं को आप ही करता और आप ही देखता सुनता है दृष्टा दर्शन और दृश्य सभी कुछ बन जाता है इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी विलक्षण है वह सब जगह सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ है यही तो उसका ईश्वरत्व और विराट स्वरूप है साकार रूप उस परमेश्वर का समस्त ब्रह्मांड शरीर है जैसे बर्फ जल का शरीर है परंतु उससे अलग नहीं है इसी प्रकार क्या संसार भी वस्तुतः ऐसा ही है क्या शरीर भी परमात्मा है इसके उत्तर में यही कहना पड़ता है कि है भी और नहीं भी इस शरीर की कोई सेवा करता या आराम पहुँचाता है तब मैं उसे अपनी सेवा और अपने को आराम पहुँचाता है ऐसा मानता हूँ परंतु वस्तुतः मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ पर जब तक मैं इस साढ़े तीन हाथ की देह को मैं मानता हूँ तब तक वह मैं हूँ इस स्थिति में चराचर ब्रह्मांड ईश्वर है सबको उसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है संसार को सुख पहुँचाना ही परमात्मा को सुख पहुँचाना है और जब मैं यह शरीर नहीं हूँ तब यह ब्रह्मांड रूपी शरीर भी ईश्वर नहीं है यह अपना शरीर है तभी तक वह उसका शरीर है हम सब उनके अंश हैं तो वह अंशी है वास्तव में अंत में हम आत्मा ही ठहरते हैं शरीर नहीं परंतु जब तक ऐसा नहीं है तब तक इसी चाल से चलना चाहिए यथार्थ ज्ञान होने पर तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा इस न्याय से निराकार साकार सब एक ही वस्तु है जगत परमेश्वर में अध्यारोपित है महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मात्र है वास्तव में है नहीं स्वप्न का संसार अपने में प्रतीत होता है मृग तृष्णा का जल या आकाश में तिरमिरे प्रतीत होते हैं इसी प्रकार परमात्मा में संसार की प्रतीति होती है इस बात को महात्मा पुरुष ही जानते हैं जागने पर जागने वाले को ही स्वप्न के संसार की असारता का यथार्थ ज्ञान होता है जब तक यह बात जानने में नहीं आती तब तक उपाय करना चाहिए उपाय यह है निराकार और साकार किसी भी रूप का ध्यान करने पर जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है उस परमेश्वर की सब प्रकार से शरण होकर इंद्रिय और शरीर से उसकी सेवा करना मन से उसे स्मरण करना स्वास से उसका नामोच्चारण करना कानों से उसका प्रभाव सुनना और शरीर से उसकी इच्छानुसार चलना यही उसकी सेवा है यही असली भक्ति है और इसी से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है ओम शांति शांति शांति ही